श्रीमद्देवी नमः नम शिवाय कल्याण शांत्यु नमो नमः भगव नमो दुद्राई सतत नम काथाबाई इंद्राण्य नमो तथा सिृद्य वैष्णव्य नमो नम नमो दिव्य महादेव्य महा शिवाय सतत नमः नमः प्रकृत्य भद्राई नेता प्रणता स्मतावर्ण तपसा ज्वल्ती वैरोचनी कर्मफले सजुष्टा दुर्गा दीणमहम प्रपदे सुतर तीतरसे नीं द्वाचमजनयता पशवो वदंती सानो मंद्रे सुरुज दुहाना धेनुर्वागस्मापुषुतस्तु कालरात्रिम ब्रह्मस्तुता वैष्णवी स्कंदमातर सरस्वतीम अदितिम दक्ष दुहितरम नमा पाव शिवा शक्ति तत्व और प्रार्थना ब्रह्म ब्रह्म की शक्ति नित्य में नहीं कभी कभीरच कभी भेद जो वह वही तुम्ही हो अ निश्चय दोनों में नित्य भेद शक्ति न हो तो कहीं रहेगा कभी न शक्तिमान का रूप शक्तिमान के बिना शक्ति को कहीं न होगा स्थान रूप शक्ति प्राण है शक्तिमान की शक्तिमान है शक्ति प्राण दोनों से दोनों की सत्ता है अन्यथा उभय निष्प्राण नहीं कभी होता असंग मात्र ब्रह्म से विश्व विकास पराशक्ति के समाश्रय से ही होता सब भात प्रकाश कारण रूप जगत की है वह परमोत्कृष्ट पूर्ण पर शक्ति इसलिए हरिहर ब्रह्मा सब देव कर रहे उनकी भक्ति जग की बातें लघुन का अपना भी जो है निजी अस्तित्व एकमात्र कारण है उसमें नित परिपूर्ण शक्ति का तत्व शक्ति बिना शिव शव हो जाते विष्णु अविष्णु रीन हो अभाव यदि ब्रह्म शक्ति का विधि असत हो जाते दीन राधे बिना कृष्ण आधे हैं सीता सीताहीन राम यति दीन नहीं देव हो कोई वह यदि हो देवत्त शक्ति से हीन भगवत्ता से रहीत नहीं माना जाता कोई भगवान शक्त रहित समझा जाता है इसी भाति समृतक समान जगनियामकत्वशुचि सचिद आनंद निर्बाध सृजन स्थित संहार जगत्कर्तिवित्यवर तयगाध पृथक पृथक है दोनों में परतनिक न अनुपत्ति का दोष तत्व दोनों स्वरूप स्वरूपत नित्य निरंतर अविचल ठोस एक बने दो लीला रत रहते शक्ति शक्ति शक्त शक्त आधार विविध खेल रचते होते यति मुदित एक को एक निहार नहीं पुरुष तम नही नारी हो नहीं नपुंसक सर्वाति तद सर्वय सदा तुम ही हो तुम ही पुरुष नारिशुपुनीत मूल प्रकृति राधा तुम दुर्गा लक्ष्मी शुभ रूप सरस्वती गंगा तुलसी तुम दिव्य शक्ति सब भाती स्वाहा सुधा दक्षिणा ष्ठी मनता पुष्टिष्टिहो स्वस्ति नहीं तुम्हारे बिना कहीं कुछ तुम्हें नास्ति हो तुम ही अस्ति करुणा सुधा मयी देवी तुम परम मन अमित उदार चरण राधारूपचरण निज करो तुरंत कृपा विस्तर